असर दिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण में तेसवा कार्य का विचार कर रहे थे विश्व अकार विश्व को प्राप्त करवाएगा जो अकार और विश्व ये दोनों का अभेद उपासना करेगा वो अकार उसको विश्व प्राप्त करवाएगा और इसी प्रकार उकार तेजस्व प्राप्त करवाएगा अकार विश्व के साथ एक है ऐसा वो ध्यान करेगा और उसके सामने में अकार है जैसे हम शिव जी का ध्यान करते हैं हमारे सामने शिवलिंग है इसी प्रकार की यह कहते हैं कि क्योंकि ओंकार में आत्मा का उपासना करना ये विचार विचारशला है ओंकार हो जाएगा प्रतीक तो ओंकार का भी प्रत्येक अवयव में वो आत्मा का एक एक पाद का वो ध्यान करते हैं तो ध्यान का जो आलम्बन हो जाएगा वो हो जाएगा अकार जैसे शिवलिंग हमारा शिव जी का ध्यान के लिए आलम्बन बनता है तो अकार का जो उपासना करेगा कैसे उपासना करेगा अकार ही विश्व है इस प्रकार की जो उपासना करेगा तो वो विश्व को प्राप्त करेगा अकार उसको विश्व प्राप्त करवाएगा इसी प्रकार की उकार तैज नयते उकार तैजस को प्राप्त करवाएगा जो उकार का ध्यान करेगा तेजस के साथ अभिन्न है बोल करके वो तेजस को प्राप्त करेगा अर्थात वो जान जाएगा कि मैं हिरण्य वर्ग हूँ इसी प्रकार की मकार का जो उपासना करेगा प्राज्य अव्याकृत के साथ एक ऐसा जान करके वो मकार उसको और अव्यात ऐसे प्राप्त करवाएगा प्राग्ञ प्रतिक, प्रतिक। कहीं आकाश को भी प्रतीक लिया गया तो इसलिए सर्वदा इंद्रिय ग्राह्य कम से कम अनुग्राह्य होना चाहिए हमारा बुद्धि में कुछ आना चाहिए पदार्थ वही प्रतीक होगा आगे हम लोग देख रहे थे टीका में अकार प्रधानम ओंकारम ओंकार यथा वैश्वानर वैश्वान ये नीचे से तृतीय पंक्ति में है टीका में अच्छा आपके पास कोई ग्रंथ नहीं है ना सर अच्छा। हमारे पास एक्स्ट्रा भी नहीं है ठीक है ले आए गए अच्छा ठीक है तो अकार प्रधानम ओंकार ओंकार का ही वास्तविक यहाँ अकार का ध्यान नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ विचार चल रहा था कि ओंकार का ही ध्यान करना है वो प्रधान है और अभी वो अकार का ध्यान कैसे कितने हैं अकार प्रधानम ओंकार ओंकार का ध्यान कर रहा है जिसमे अकार प्रधान है जैसे अकार प्रधान ओंकार मुखादि प्राधान्येन न देह पूजावत हाँ देखिये दो नंबर टिप्पणी दिया है अकार प्रधानम उसके लिए कहते हैं मुखादि प्राधान्येन न देह पूजावत हम विष्णु भगवान का पूजा करते हैं और उनका तिलक करते हैं सर पे करते हैं अथवा और कुछ अगर हम लगा देते हैं तो उनका मुख में ही ये करते हैं तो मुख को प्राधान्य मान करके देह का पूजा करते हैं जब हम ध्यान भी करते हैं विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं करते हैं तो हम अधिक परिमाण उनका मुख में ही हमारा ध्यान को केंद्रित करते हैं तो इसी प्रकार की मुखादि प्राधान्य न देह पूजा पूजावत मुख को प्रधान रख करके देह का पूजा जैसे करते हैं इसी प्रकार की अकार आदि प्राधान्य ओंकार ध्यानम इति अवध ऐसा जानना है अकार प्रधान रखकर मान करके ओंकार का ध्यानम मुखादि आदि कहने से उनका हस्त पाद इत्यादि क्योंकि जो शरीर का मध्य भाग है इसको कोई ध्यान में कभी लाता नहीं हस्त को लाता है नहीं तो पाद को नहीं तो मुख को इतने स्थान पर ध्यान इत्यादि भी करते है अकार प्रधानम ओंकार करता हो अटिका में यथा वैश्वान प्राप्ति वैश्वानर का प्राप्ति वैश्वान प्राप्ति अर्थात मैं वैश्वानर हूँ इस प्रकार की अनुभव तथा तो उकार प्रधानम तमे ध्यात उधानम तमेव किसका ध्यान कर रहे हैं अभी तो अकार प्रधान कर रहा था विश्व का हम ध्यान अभी किसका ध्यान कर रहे हैं ओंकार का अकार प्रधान ओंकार का ध्यान करते हैं वो अकार विश्व के साथ एक है इसी प्रकार के आगे कहते हैं कि तथा तो उकार प्रधान तमें तो ध्यायत यहाँ तम तो से ओंकार ओंकार तैजस तैजस तो से अर्थ तो तो हिण्यगर्भ से प्राप्तिर्भवती हिरण्यगर्भ को प्राप्ति करेगा अर्थ तो मैं ही हिरण्यगर्भ बुद्धि भवति समिबुदिब तथा तो भाष्य में कहा अंतिम पंक्ति में तथा तो उकारस्तैज तो नयते आगे टीका मैं तस्य इति यह जो का ध्यान करता है है कौन प्रधान उसमें मकार तस्य ऐसे जो पुरुष उसका avyakrit, tashya, yukta, वो प्राज्ञ को प्राप्त करेगा भाष्य में मकारांच्चा पुनः प्राजब् नयते करवाएगा मकारतकुरायगा पुनः क्योंकि श्लोक में दिया मकारस् पुनः तो पुनः कहने का क्या ये भी प्राज शब्दा नयते अवर्तते मकारस् च शब्द का अर्थ हो गया मकार प्राज्य नयते नयति का अर्थ प्रापय प्राप्त करवाएगा द्वितीय पाद में भी च दिया उकार तृतीय पाद में भी च है मकारश्च इसका अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं चकार चकार च शब्दात नयते अनुवर्तते तृतीय पाद का चकार के लिए कह दिए क्योंकि मकारश्च अभी पुनः प्राज्यम च शब्दत नयते अनुवर्तते तो कहते हैं क्रियापद अनुवृत्ति उभयत्र विवक्षिता नयते का अनुवृत्ति द्वितीय पद में भी चाहिए तृतीय पद में भी चाहिए इसलिए द्वितीय पद में भी एक चकार है तृतीय पद में भी मकारस् है तो टीकाकार कह देते केवल तृतीय पद में नहीं द्वितीय तृतीय ये दोनों पद में क्रिया का अनुवृत्ति लेना चाहिए क्रियापद यहाँ कौन है नयते ये दोनों जगह में नुभूति लेंगे आगे टीका में चतुर्थ पादे चतुर्थ पाद का व्याख्यान करते हैं क्षीणे मकारे मकरे बीज भाव क्षयाद अमात्र ओंकारे गतिर विद्यते कुचित इत क्षीणे तो मकारे जब मकार क्षीण हो जाएगा ओंकार उच्चारण कर रहा था मौ जब क्षीण हो जाएगा आगे दूसरा अकार उच्चारण से पूर्व वो बीच में वो अमात्र अवस्था रहेगा उस समय में कोई शब्द नहीं है कहते तो हैं मकारे तु मकार बीज भाव बीज भाव क्षयात् अमात्र ओंकार गतिर नीज भाव का क्षय हो गया क्योंकि जो मकार है वो प्राग्यों को पहुंचाया था अभी जब मकार भी क्षीण हो गया अर्थात प्राज्ञ भी क्षीण हो गया प्राज्य था कारण अवस्था जागृत और स्वप्न ये दोनों का वो कारण अवस्था अभी मकार अवस्था भी जब क्षय हो जाएगा बीज नहीं रहेगा तो बीज नहीं रहने से आगे फिर सृष्टि होगी तो कहते हैं ऐसा जो अवस्था है बीज भाव क्षयात अमात्र ओंकारे गतिर नीद्यते तो बीज भाव जब क्षय हो जाएगा जो स्थिति है ऐसे स्थिति में और गतिर नीदे क्वचि स्थूल प्रपंचत ये तीनों ही अकारमात्र और सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न तेजस ए तृतयम ये उकार मात्र इसी प्रकार की ये में मकार में भी तीन आएंगे मकार में प्रथम में हो गया था स्थूल प्रपंच द्वितीय में हो गया सूक्ष्म प्रपंच मकार में क्या प्रपंच आएगा कारण प्रपंच और प्रथम में हो गया जागरित द्वितीय में हो गया स्वप्न तृतीय में सुसुप्ति और प्रथम में हो गया विश्व द्वितीय में हो गया तहज तृतीय में प्राजी ये तीनों अर्थात तो कारण प्रपंच सुसुप्त अवस्था और प्राजी ये तीनों कौन सा ये अक्षर में जाएंगे मकार इसको कहते हैं उकार मात्र प्रपंच द्वय कारणम सुसुप्तम इसको कारण कह देते हैं कारण प्रपंच क्यों कहते हैं दो प्रपंच का कारण है सुसूप प्राजी तृतीय मकार मात्र ये, ये तो तीन मकार हो गए आगे अकार मकारो कहते हैं तथा उत्तरो पूर्व पूर्व, पूर्व प्रथमे कौन था अकार अकार उकारो भाव को प्राप्त करेगा जब आप सारे स्थूल को सूक्ष्म में लीन करेंगे अर्थात ये जो देखते हैं हम सब जो सुनते हैं ये सब केवल मन की चिंता ही है ये सब का क्यों बंद करो ये चलता रहेगा तो हम अगर इंद्रिय ग्रहण नहीं करेंगे कहेंगे ये चलता रहेगा चाहे मनोराज्य करे चाहे कुछ और चिंतन करे विचार करे जो भी करे ये सब सूक्ष्म में ही हुआ धीरे धीरे ये स्थूल से ये सब आग्रह हटा लेगा अधिक समय यह चलेगा तो ये चलते चलते कहेंगे अब उसका अकार उकार में लय हो गया अधिक समय मन ही चलेगा स्थूलता तो जितना सर्वनिम्न आवश्यक है उतना व्यवहार कर दिया बाकी आवश्यक नहीं है और आगे उकार को मकार में लय करेगा ये जो चलता है ये चलता है को आगे फिर रोकने के लिए उद्यम करेगा जब तक ये मन इंद्रियों के साथ मिलकर के बाहर जा रहा है तब तक मन को बंद करना ये विचार आएगा ही नहीं अभी तो बाहर चल रहा है बिल्कुल जब पहले बाहर से बंद करेगा किंतु देखेगा कि ये तो हमेशा चलता है तो ये हमेशा चलेगा तो क्या शांति है क्या आनंद है तो फिर इसके पीछे पड़ेगा क्योंकि जब कहते ना जब अगर आपका सीमा में शत्रु है आप घर के शत्रु का कहा ध्यान देंगे तो इसी प्रकार की जब इंद्रियों के साथ अभी मन चल रहा है पहले वहां से जब हटेगा तब तो देखेंगे अभी इंद्रियों असर अर्थात प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है नहीं तो सामने में कोई भी शोभना पदार्थ आ जाएगा इंद्रिय और आपका बात सुनेगा ही नहीं वो तो चला जाएगा और सदस्य हरती प्रज्ञा वायु नाविमाम वोशी कहेंगे तो चला जाएगा कि जब इंद्रिय पूरा नियंत्रित तो हो जाएंगे तो अंदर आ जाएंगे अर्थात इंद्रिय और बाहर खींच नहीं लेंगे तब तो आप देखेंगे कि ये तो सर्वदा चलता ही है अब इसको बंद करने का आवश्यक है तो फिर इसके पीछे पड़ेगा और जिसके पीछे आप उद्यम लगाएंगे वो धीरे धीरे सिद्ध होगा तो पहले इंद्रिय बंद होने के बाद ही आप मन को बंद कर पाएंगे फिर मन बंद होने के लिए आप उद्यम करेंगे बार बार मन का बेगो को रोकेंगे तो जब तब रोकेंगे देखेंगे पहले मन का बेग थोड़ा धीरे हुआ पहले तो एकदम चलता ही होगा फिर देखेंगे मन का बेग धीरे धीरे बंद हुआ बंद होने से अंतराल आएगा वो अंतराल पहले एक सेकेंड दो सेकेंड आगे देखेंगे धीरे धीरे -दे बढ़ेगा ये अंतराल कभी देखेंगे दस पंद्रह मिनट तक कोई विचार नहीं ये बिल्कुल शांत है ये और धीरे धीरे बढ़ेगा साधारण क्या होता है हम लोग जितना समय ध्यान करते हैं उतना समय थोड़ा बहुत ये बंद हो सकता है एक पदार्थ में रह सकता है अन्य समय तो चलता है किंतु जब हम मन का बेग को बार बार रोकते हैं देखेंगे ध्यान करने का समय नहीं अब जब तब तो देखेंगे ये बंदे बंदे अर्थात आप जानते हैं ये बंदे बोल करके कोई पदार्थ कुछ सामने में आया उतने समय काम करेगा ये वृक्ष सामने में है ये मनुष्य है ये वाहन आ गया काम करेगा फिर बंद वाहन आ गया ये फिर संस्कार उठाएगा वाहन आ गया ना वाहन परसों में जाना है चला जाएगा फिर बंद रहेगा अब जानते हैं कि चलता है शरीर ऐसा स्थिति होगा ये बंद हो जाएगा आगे और ये जो जानता है कि ये बंद है बोल करके जानता हूँ ये भाव भी चला जाएगा और वेदांत श्रवण करता है तो उसी अवस्था में जब शांत हो गया तब जान लेगा कि अच्छा अभी तो हम स्थिति में है पर फिर ये जो जानने का स्थिति ये भी कभी रह सकता है कभी नहीं रह सकता है वो और बंद हो गया पूरा अमात्र अवस्था में चला गया तो हम पहले अगर ये विश्व को हटाए तभी तो आगे आगे गति हो सकता है इंद्रियों को रोकना इसलिए बहुत जरूरी है इंद्रियों का प्रभाव तो वेदांतियों के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर इंद्रियों का प्रभाव होता है तो वेदांत स्थिति मतलब ये कठिन है कैसी स्थिति कैसी मतलब बंद हो जाएगा बंध नहीं बंद अवस्था में हमारा स्थिति में कैसे है अर्थात जिस समय में ये जानता है कि अभी केवलो में हूँ कोई और विचार भी नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा स्थिति वो कहा जाएगा कि अगर वो वेदांत तो सुना है जानता है की ब्रह्माकार वृत्ति है वेदांत तो नहीं सुना तो कहेगा की ध्यान हो रहा है किसी को पूछेगा तो कहेगा की अभी अहम आकार था अहंकार विषय था वेदांत सुना है वेदांत का संस्कार है कहेगा तो वो भ्रहकार वृत्ति है वेदांत का संस्कार नहीं है तो अहंकार वृत्ति कहेगा तो ये जो अभी मैं जानता हूँ कि मैं हूं इस प्रकार की एक मतलब ठोस वृत्ति रहेगा आगे धीरे धीरे इतना क्षीर्ण हो जाएगा जो मैं जानता हूँ त्रिपुटी का भान होता था वो भान नहीं होगा ऐसा स्थिति आ जाएगा जैसे मतलब बद्ध अवस्था में जैसा कहा जा जै सकता की हम कभी बैठे है कुछ पढ़ रहे थे अभी बंद कर दिया ठीक है बैठे हैं कुछ समय देखेंगे हम बिल्कुल खो ही गए हैं कहा चला गया अथवा बहुत समय में पाठ में बैठे हैं कहीं महीना चलता है कहीं चलता है देखेंगे कुछ सोचता भी नहीं कुछ करता भी नहीं ये खो गया इसको कहते हैं लय हो गया कसाय अवस्था आ गया तो ये अवस्था अज्ञानिक को कहा जाएगा कि ये कसाय अवस्था हुआ और जिसको ब्रह्माकर वित्ती इत्यादि का संस्कार है पता है वो कहेगा उस समय बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म ही रहा अर्थात वो भान भी नहीं रहा किंतु वास्तविक वेदांत तो इस प्रकार नहीं कहेगा कि वो भान नहीं होना वो अच्छा स्थिति है वो इस प्रकार नहीं कहेंगे क्योंकि आपका ब्रह्माकार वृत्ति चलना ही चाहिए वेदांत तो इस प्रकार कहेगा कहेंगे योग वृत्ति जैसे पूछ रहे थे वो योग शास्त्र कहेता है कि चित्तवृत्ति निरोध हो जाना चाहिए कहेंगे हो जाना चाहिए आप उसके लिए उद्योग मत करिए ब्रह्माकार वृत्ति चलना चाहिए उसके लिए उद्यम करिए ये ब्रह्माकार चलते चलते वो अपने आप अप जब शांत हो जाएगा प्रारोध पूरा हो जाएगा मतलब तो पूरा हो जाएगा वो तो शरीर छूटा नहीं तब जितना जितना प्रारब्ध क्षीण होगा वो अपने आप बंद होगा अब उसके लिए उद्यम मत करिए क्योंकि अगर आप उसके लिए उद्यम करेंगे आपका ये ब्रह्मनिष्ठता दृढ़ नहीं होकर के वो जीवनिष्ठता में वो बंद हो जाएगा यहा नहीं होगा आपका ब्रह्माकार होते होते ब्रह्मनिष्ठता दृढ़ हो जाए आगे वो अपने आप क्योंकि बंद होने वाला जो है वो मन है उसे हमको क्या करना है वो मन है चाहे वो ब्रह्माकार वृत्ति में रहे चाहे बंद हो जाए आगे हमको मतलब नहीं है किंतु तो हम ये स्थिति लाने से पहले ब्रह्माकार वृत्ति का निष्ठा दृढ़ हो जाना चाहिए जब निष्ठा दृढ़ हो गया निश्चय हो गया आगे हम उसको छोड़ सकते हैं हम नदी पार हो गए नौका को छोड़ सकते हैं अभी पार नहीं हुए हम कहेंगे अभी तो नौका को छोड़ ही देंगे बीच नदी में वो अच्छा नहीं है इसलिए वेदांत तो कभी नहीं कहेगा कि आप ब्रह्माकार वृत्ति को भी जाने दो ऐसा नहीं कहेगा वो तो जब हो जाएगा तब तो ज्ञानी पूछेगा नहीं मैं ब्रह्माकार वित्ती को करूं या ना करूं वो तो पूछेगा नहीं इसलिए अभी अर्थात हमको तो ये स्थिति में एक एक करके लय करके प्राग्यो स्थिति को तो पहले प्राप्त कर लेना है अर्थात मैं हूँ तो फिर जगत कारण हूं मेरे से ही ये सृष्टि होता है बुद्धि चलने से ही आगे जगत आ गया इस प्रकार के होना चाहिए और इधर हम वेदांत श्रवण करते हैं धीरे धीरे निश्चय होगा वो स्थिति भ्रमाकारि होती है ये योग में चित्तवृत्ति अहंकार चल रहा है। आ, वो क्या कहते हैं आपको पुरुष और प्रकृति का प्रधान का बीच में ये वो लोग कहते हैं ख्याति विवेक ख्याति कहते हैं अर्थात मैं पुरुष हूँ असंग हूँ पुष्कर पलाशगत हूँ जैसा वैदांतिकेत समान कहेंगे ये दोनों का बीच में भेद को ये बनाए रखना अर्थात मैं पुरुष हूँ असंग हूँ कुटस्थ हूँ ये प्रधान से प्रकृति से मैं भिन्न हूँ इस प्रकार की भेद को बनाए रखना इसको कहेगा विवेक ख्याति मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ ये विवेक जैसे अभी हम लोग कहे ना कि ब्रह्माकार वृत्ति को बनाए रखना है वो भी लोग कहेंगे कि विवेक ख्याति को बनाए रखना है वेदांति आगे कहेंगे ब्रह्मा वृत्ति न चले इसके लिए उद्यम करने का जरूरत नहीं है वो लोग कहेंगे कि ये जो विवेक ख्याति हो रहा है ये भी आगे बंद हो जाएगा निरोधे, सर्व सर्वनिरोधात निर्विजय समाधि ऐसे प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है विवेक भी जब बंद हो जाएगा तब निर्विजय समाधि वेदांत में क्या होगा जब ब्रह्माकार वृत्ति भी बंद हो गया तब आप विदेह मुक्त हो गए वो निश्चित रूप से ऐसा स्थिति है किंतु वेदांत में नहीं कहा जाएगा आप उसको बंद करने के लिए उद्यम करिए योग मार्ग में भी वास्तविक जो विवेक ख्याति चलता है कि मैं असंग हूं कूटस्थ हूँ प्रावधान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है इसको वो स्वयं साधक बंद नहीं कर पाएगा और जब बंद होना है वो होगा क्योंकि स्वयं स्वयं को बंद करने वाला मन है ना स्वयं स्वयं को कैसे बंद करेगा नहीं करेगा अर्थात जैसे जैसे प्रारब्ध क्षीण होते आएगा तो संख्या लोग क्या कहेंगे ये प्रकृति पुरुष को और भोग नहीं देगा नहीं देगा तो प्रकृति पुरुष के साथ संबंध नहीं करेगा तो ये जो संबंध नहीं करेगा अर्थात पुरुष का ये जो वृत्ति क्यों चल रहा था मैं असंग हूँ कुटस्थ बंद हो जाएगा जैसे जैसे प्रारब्ध क्षीण होते आएगा ऐसे ऐसे वृत्ति बंद होगा इसलिए वृत्ति बंद करने के लिए आप उद्यम करने का ये व्यर्थ है इसलिए पंचदशी कहते हैं कि जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं हुआ तब तक ये सहस्र उद्यम करना श्लोक थोड़ा स्मरण नहीं हो रहा है वो कहते हैं कि प्रारब्ध जब तक कर्मा क्षीण कर्माक्षीण संभव अर्थात जब तक कर्म है तब तक ये बंद नहीं होगा कर्म जब क्षीण हो जाएगा ये बंद होगा खाली बंद होने का व्यापार नहीं है जब तक कर्म है ये रुकेगा भी नहीं जब कर्म क्षीण होगा ये धीरे धीरे पहले शांत होगा आगे शांत होने से फिर रुकने के बाद आगे है कर्माक्ष कर्मा क्षणे तो सो साम्य ध्यान सहस्रा साम्य ध्यान सत्यनापी ऐसा कुछ है कर्म जब अक्षीण क्षीण नहीं हुआ न सामेत ध्यान सते निये अब सौ ध्यान करी ये बंद होगा ही नहीं कर्म क्षीण होने से ही हो जाएगा कर्म क्षीण अर्थात तो भोग हो जाने से भोग क्या कर लेंगे दुख दुख का भोग आप जितना जितना कर लेंगे आपका कर्म उतना उतना क्षीण होगा तो ये धीरे धीरे मन शांत होना रहेगा और हमारा मन अशांत क्यों हो रहा है भोग प्राप्त करने के लिए नहीं तो दुख न हो इसके लिए हम ये दोनों को छोड़ देंगे हमको भोग भी नहीं चाहिए दुख ना हो ये उद्यम भी नहीं करेंगे तो हमारा उद्यम नहीं रहेगा तो वही कर्म क्षण हो गया अर्थात जितना प्रारब्ध में दुख है वो समय समय पर आएगा और वास्तविक हम जितना तेज चलेंगे वो उतना जल्दी आएगा मान लीजिए कि रास्ता में बहुत गाढ़ा है आप जितना तेज चलेंगे गाढ़ा जल्दी जल्दी आएगा ना अगर आपको विपद जल्दी जल्दी हो रहा है दुख अधिक अधिक हो रहा है जानेंगे की हमारा गति अधिक है ये अच्छा बात है कि तो जहाँ साधक सहन नहीं कर पाएगा और नहीं हो रहा है तो थोड़ा धीरे हो जाना थोड़ा छोड़ देना थोड़ा शांत हो जाना थोड़ा विश्राम कर लेना ऐसे सब कहेंगे नहीं तो ये सब को जितना भोग लेंगे देखेंगे तो धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा हाँ हम नया भोग के पीछे भी पड़ना नहीं चाहिए ये चाहिए ये चाहिए वो भी नहीं करना चाहिए तो ये फिर धीरे धीरे ये क्षीर्ण हो जाएगा अभी हमको जो उद्यम करना है क्या करना है क्या नहीं ये सब बंद करने के लिए उद्यम करना है बंद करना प्रारब्ध को शीघ्र क्षेत्र प्रारब्ध नहीं बनाना तत्रापि तूर्व पूर्वम टीका में तूर्व आपद्यते जो पूर्व है विश्व तैजस तो हो जाएगा तैजस तो हो जाएगा फिर प्राजी हो जाएगा तदे ओंकार ध्या स्थित यदतावतंत काल प्रतिपन्न तत्परिशु ब्रह्म आचार्योपदेश सम्य जान पूर्वोकसभागनताज्ञान मकार गृह क्षेत्र ब्रह्मणव शुद्धे पर्यवित न कोचित हाँ ये पंक्ति है मेरे को पिछेदाभा तदव ओंकार ध्यान स्थित ये सर्वंकार ओ को ऊ में ऊ को में, को जब अंतिम अमात्र में लय हो जाएगा सर्वोम ये ओंकार मात्र ही है एकतावत काल ओम रूपेण प्रतिपन्न इतने समय पर्यंत ओम ऐसे रूप से रह गया वो जो ओम क्या है कहते तत्परिशुद्ध ब्रह्म एव तो जो आपका अंतिम है ये अर्थात कारण भी नहीं रहा कारण अर्थात चित्त लय होकर के रहना इस प्रकार की भी नहीं है आप जान रहे आप है तो उसी को कहते हैं कि एतावंतम कालम प्रतिपन्नम ओम रूपेण प्रतिपन्नम तत्परिशुम ब्रह्म एवं ऐसे कैसे पता चलेगा कहते आचार्य उपदेश समुथ सम्य ज्ञाने जब तक हमको ये बात पता नहीं चलता हम कहते हैं जिस समय में अहमकार वृत्ति होता है हम तो अहंकार को विषय करता है मैं परिचिन्न हूँ अहंकार किंतु जब हमको वेदांत का उपदेश प्राप्त है कहेगा कि ये जो अहंकार जो अहमकार वृत्ति हुआ ये ब्रह्मकार ही हुआ क्योंकि जो अहम है वो अपरिचिन्न है वो वृत्ति के बाद हमारा बुद्धि कार्य करेगा समाधि अवस्था के बाद बुद्धि कार्य करेगा बुद्धि कार्य करके अगर कह देगी बुद्धि कि आप तो परिचिन्न है तो हमको उस समय में जो वृत्ति हुआ वो परिचिन वृत्ति हुआ क्योंकि हम तो परिचन्न है और अहम वृत्ति हुआ था अगर हमारा बुद्धि कहेगा कि वेदांत संस्कार से हम क्यों परिचिन्न है हम अपरिछिन्न है व्यापक है शुद्ध है तो हमारा जो वृत्ति हुआ वो भ्रमाकार वृत्ति हुआ तो हमको और खोजना नहीं पड़ेगा हमको भ्रमाकार वृत्ति कब हुआ तो कहें वही जो वृत्ति हुआ वो बुद्धि उसको परिचिन नहीं करना चाहिए तो ये कैसे होगा कहते हैं कि आचार्य उपदेष समूथ ज्ञान है ना ये जब हम सुन सुन के हमारा संस्कार हो जाएगा जब भी हमाकार वृत्ति होती है ये ब्रह्माकार वृत्ति ही होती है, है। बुद्धि आकर के कह दिया आप कहा शुद्ध ब्रह्म है आप तो ये ये स्थूल शरीर वाला है सूक्ष्म शरीर वाला है ये हो वो है कर देता है इसलिए हमारा ओहंकार हम जो अहमाकार वृत्ति होती है अहंकार वृत्ति हो जाती है वो ब्रह्माकार नहीं होता है पूर्वक्त सर्व विभाग निमित्त अज्ञान मकारत्वेन मकारत्व गृहित से क्षय सर्व तो विभाग का निमित्त तो हो गया अज्ञान अज्ञान होने से ही अ ये सब विभाग हुआ ये अज्ञान ये अज्ञान कारण शरीर है तो मकारत्वेन गृहित हुआ था जब उसका क्षय हो जाएगा सम्य ज्ञान वेदांत संस्कार दृढ़ होने से जब वो क्षय हो जाएगा ब्रह्मणी एवं शुद्धे पर शुद्ध ब्रह्म में ही पर्यवसित हो जाएगा अर्थात निश्चय हो जाएगा कि मैं ही वही शुद्ध ब्रह्म हूँ ये तीनों अवस्थाएं मेरे में ही आ रहे न कोचित गतिर उप परिच्छेद अभाव और कोई परिच्छेद नहीं रहा तो फिर गति भी नहीं रहेगा एक नंबर टिप्पणी पर्यवसित के ऊपर पर्यवसित से एक ही भूत वो एक ही भूत हो गया और ऐसा नहीं कि अभी तो हमको निश्चय हो गया हम तो व्यापक ब्रह्म है किंतु मेरे को तो ठंडी लगना चाहिए नहीं गंगा जी में स्नान करने से बुखार नहीं होना चाहिए हो। तो वो सब अगर आपको होता है ठंडी लगेगा कहेंगे और मतलब ये बुखार होता है कहेंगे तो अब किसके साथ तादात्म्य कर जाते हैं वो सब तादात्म्य से हट जा सकना यही ब्रह्म ज्ञान का फल है अब नहीं तो हम खाली थियोरेटिकली निश्चय कर लेंगे कि हमको तो वास हुआ किंतु ये सब का प्रभाव जैसा कि वैसा आ रहा है वो सब नहीं है प्रभाव अर्थात तो वो सब जो घटना होना है वो होगा उसका प्रभाव से हम व्यथित तो नहीं हो जाना चाहिए दुखी सुखी नहीं होना चाहिए ये अंतर आएगा ऐसा नहीं कि ज्ञानी का उंगली कभी प्रार्थ हो तो कट नहीं जाएगा और कट जा सकता है जो है वो सब हो सकता है उसमें प्रभावित तो नहीं होना अच्छा ये त्रय विंशति ये तेईस महारी का उच्चारण करेंगे का तर्ष्चारा तर्ष्चारा तर्ष्चारा तो ये पूर्व श्लोक का ये सार हुआ कि ये धीरे धीरे ये लय करे लय करे अर्थात जैसे जैसे प्रारब्ध हमारा अक्षय होते चलेगा तो हमारा ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ेगा प्रारब्ध को कभी ज्यादा टालने के लिए उद्यम नहीं करना चाहिए मार्ग में चलने के समय में जो कठिनाई आ जाता है उसको सहन कर लेना है आगे टीका में प्रत्येक चैतन्यम ओंकार संवेदनम त्रिमात्र ओंकारेणादा तादात्म्या, ओंकारो निरुच्य प्रत्येक चैतन्यम ओंकार संवेदनम ओंकार संवेदन में बहुब्री है प्रत्येक चैतन्य के साथ समानधिकरण है दो नंबर टिप्पणी दे दिया ओंकार संवेदनम ओंकारवेदनम अर्थात उपासनम यश्य ओंकार में जो उपासना करता है तो उसको कहा जाएगा कि ये ओंकार संवेदन ये हो गया उपासक के लिए यदवा ओंकार संवित करणम यश संवित ज्ञान ओंकार जिसका ज्ञान करण अर्थात जो विचार मार्ग में चल रहा है तो हो गया संवित करणम ओंकार संवेदनम अर्थात ओंकार को आश्रय बना करके वो विचार करता है लय चिंतन करके अंतिम में ओंकार अवस्था को प्राप्त करता है अमात्र अवस्था को इति विग्रह तो जो टीका में दिया प्रत्यक्ष चैतन्यम ओंकार संवेदनम अर्थात ओंकार ही संवेदनम अर्थात ज्ञान का साधन है तो ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्य अर्थात ओंकार ही उसका साधन है प्रत्येक चैतन्य का साधन है अथवा ओंकारों में उपासना करता है प्रत्येक चैतन्य के लिए ये दोनों प्रकार के उपासक और ये विचारकों के लिए तो वो संवेदनम प्रत्यक्ष चैतन्यम त्रिमात्रेण ओंकारेण अध्यस्ते नादात्म अभी वो प्रत्यक्ष चैतन्य में ये त्रिमात्र जो ओंकार है वो प्रत्यक्ष चैतन्य में ही अध्यस्त है क्योंकि पूरा जगत ही वो चैतन्य में अध्यस्त है इसलिए ओंकार उसमें अध्यस्त हुआ अध्यस्त हुआ अर्थात वो तादात्म्य हुआ तादात्म्य अर्थात वो मैं हूं इस प्रकार की मानना तो ये दोनों अर्थात तो ओंकार का कुछ अलग स्थिति नहीं है अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान से कुछ भिन्न स्थिति नहीं है तो इसी को कहते हैं अध्यस्त नादात्म ओंकारो निरुच्य तेन तो त्रिमात्रेण ओंकारेण अध्यस्त तादात्म्यत ओंकार वही प्रत्यक्ष चैतन्य अभी ओंकार के साथ तादात्म्य हुआ है क्यों ओंकार उसमें अध्यस्त हो गया जैसे ये घट मिट्टी में अध्यस्त है और अभी घटो क्या मान रहा है कि मैं तो मिट्टी ही हूँ नपरीत हो गया अभी मिट्टी मान रहा है कि मैं घट हूं भूल गया वो तो मिट्टी भूल गया कि मैं मिट्टी हूं तो अभी मिट्टी घट बन गया और मिट्टी कहता है कि मैं तो घटो ही हूं इस प्रकार के तो वास्तविक तो घटो उसमें अध्यस्त है अध्यस्त होने से ये अधिष्ठान अभी अध्यस्थ को अपना आत्मा मान रहा है मैं तो वो हूं मैं तो घटो ही हूँ अभी कहते है कि उसका निरूपण किया जा रहा है निरुच्चित जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभी ओंकार के साथ बराबर हुआ क्योंकि ओंकार उसमें अध्यस्त है तो ओंकार के साथ बराबर हुआ उसका अभी निरुच्चित निरुचित निरूपण किया जाता है ये जो ये प्रत्यक्ष चैतन्य संवेदनम जिसको हो रहा है वो आदि हो जाएगा न न न अच्छा आप ओंकार संबित करणम यश प्रत्येक चैतन्य से ओंकार संबितकरणम ज्ञान करणम यश आत्म न प्रत्येक चैतन्य प्रत्येक आत्मा ओंकार ही प्रत्येगात्मा का ज्ञान के लिए करण है माध्यम है व्यक्ति को नहीं लेना अच्छा हम व्याख्यान में व्यक्ति बोल करके हो गया था <द्नसद> अथवा ओंकारवेदनम उपासनम यश्य ब्रह्मण प्रत्यक्ष चैतन्य से यहाँ दोनों में यश में प्रतिचह लेना है प्रत्येक चैतन्य से ओंकार में संवेदना ओंकार में उपासना किया जाता है जिस ब्रह्म का जैसे लिंगों में उपासना किया जाता है जिस शिवजी का वो शिवजी हो जाएगा लिंग उपासना इस प्रकार के हो जाएगा तो इसी प्रकार की यहां ओंकार में ही उसका उपासना जी ओंकार में जिसका उपासना किया जाता है अथवा ओंकार जिसका ज्ञान का करण है वो प्रत्येक चैतन्य दोनों में यश्य का अर्थ प्रत्येक चैतन्य ब्रह्म तो यहां प्रत्येक चैतन्य दिया गया आगे टीका में ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य का अभी निरूपण करेंगे ये प्रत्यक्ष चैतन्य अभी ओंकार के साथ आध्यात्मिक कर गया तो इसलिए ओंकार का निरूपण करके प्रत्यक्ष चैतन्य का निरूपण करेंगे जैसे ये जो रजू है अभी सर्प के साथ आध्यात्मिक कर गया इसलिए अभी हम सर्प को दिखा करके रजू को दिखाएंगे ठीक इसी प्रकार की यहाँ भी है तस्य तस्थात अभी किसका निरूपण आरम्भ कर रहे हैं प्रत्यक्ष चैतन्य का जो कहते ये प्रत्यक्ष चैतन्य तस् तीन नंबर टिप्पणी ओंकार अभिधेय से प्रतिचह प्रतिचह प्रत्येक चैतन्य प्रतिचह प्रत्यक्ष चैतन्य से परेण ब्रह्मण ऐक्यम अमात्रादिश्रुतिया विवक्ष्यतेम अवतार्य व्याको ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य है वो परम ब्रह्म के साथ एक है इसको कैसे कहेंगे कहते हैं अमात्रादिश्रुति के द्वारा यही कहा जाता है जो प्रत्यक्ष चैतन्य अमात्र अवस्था को प्राप्त करता है वो वास्तविक ब्रह्म ही है जब प्रत्येक चैतन्य कारण अथवा सूक्ष्म अथवा जागृत के साथ आदत में नहीं किया तो वो वास्तविक है उसे को कहते हैं। श्रुतिया विभक्शत ताम अवतार्य व्याकरोति। वो श्रुति का अवतारण करके उसका व्याकरण करते हैं भाष्य में अच्छा पहले मंत्र अमात्र मंत्र हाँ अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंच उपशम शिवोद्वैत एव ओंकार आत्मना आत्मना आत्म आत्मा एवं वेद य एवं वेद अमात्र वहाँ ओंकार मात्रा का जहां अवसान हो गया वही चतुर्थ तीन मात्रा जाने के बाद ये चतुर्थ गया अव्यवहार्य और है और व्यवहार द अव्यवहारिकिन्न उसका व्यवहार विषयत्व ने व्यवहार नहीं किया जा सकता वो तो स्वरूप ही में ही वो कहा जाएगा तो वहाँ वो ज्ञान का अंत में दिया था यहाँ उपासना का अंत में देते हैं वास्तविक तो ये दोनों किन्तु एक ही हैं ये अभी निर्गुण उपासना माध्यम में चलने वाला के लिए करे निर्गुण उपासना जो करेगा वो भी वही पहुंचेगा जाकर के प्रपंच उपसम बहुब्री प्रपंच सर शिव शिव अर्थात वो कल्याण रूप है अद्वैत द्वैत का अभाव है एवं ओंकार आत्मा एव ये ओंकार आत्मा ही है कहते हैं कि ये जो सर्पो वही रज्जु है रजु कहा पूछने से कहते हैं सर्पो रजू इस प्रकार कहते हैं ओंकार आत्मा एवं जो अध्यस्त है ओंकार वो तो अधिष्ठान रूप आत्मा ही है इस प्रकार के जो उपासना करके निश्चय कर लेता है कहते सम्शति आत्मना आत्मान स्वरूप से वो आत्मरूप हो जाता है आत्मना स्वरूपेण तब मैं ही वही अधिष्ठान रूप हूं ऐसे य एवं वेद य एवं वेद इनकी उपासना प्रकरण चल रहा था जो इस प्रकार उपासना करता है वो भी अंतिम में निश्चय कर लेगा हमें वो आत्मा इसलिए ओंकार उपासना ये निर्गुण उपासना ये श्रेष्ठ उपासना माना जाता है Okay. भाष्य में अमात्रा यश नास्ती सो अमात्र ओंकारस मंत्र का एक एक पद भाष्य कर भगवान व्याख्यान करते हैं मंत्र में अमात्र उसका के अर्थ कहते हैं मात्रा यश नास्ती सो अमात्र ओंकार चतुर्थ चतुर्थ का अर्थ हो गया कहते हैं तुरिया वही एक ही बात है आत्मा एव केवल केवल शब्द के तो का अर्थ है टीका में कहते हैं केवल अद्वितीय अर्थात द्वितीय का पानी नहीं है विशेषणांतरम उपपादयति अमात्र के बाद द्वितीय विशेषण था अव्यवहार्य चतुर्थ तो विषय है मतलब जो अधिष्ठान है उसका विशेषण दे दिया अमात्र आगे कहते हैं अव्यवहार्य अव्यवहार्य इसके लिए भाष्य में कहते हैं अभिधान अभिधेय रूप बांग वांग मनसोर क्षीणत्वाद अव्यवहार्य वहाँ कोई अभिधान वाक शब्द भी व्यवहार नहीं हो पाएगा और अभिधेय अभिधेय अर्थात मन जिसको विषय बना देगा तो वो भी अर्थात वो नहीं है मन विषय भी नहीं बनाता है अभिधान अभिधेय अभिधान ये वाक का विषय है अभिधेय ये मन का विषय है यहाँ अभिधान और अविधेय दोनों ही नहीं रहेगा वो बाघ और मनो ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो इसको कहते हैं अभिधान और अविधेयर उसका अर्थ बांग बाघ बांग क्षीणत्वाद बाघ मनस से ओ हुआ तभी तो बाघ मनस हुआ दें दें दें बांग मन सी होना चाहिए नकुंसकुन से द्वितीय अच्छा खंड में अष्टाध्यायी है आपके पास अष्टाध्याय में देख लेंगे अच्छा अंतिम क्रम दिया है अचुर्च द्वितीय क्रम बाघ मन से क्षीणत्व तो ये बांग और वाणी और मन ये दोनों क्षीण हो जाएंगे क्षीणत्वात अव्यवहार्य क्षीण अर्थात क्षय हो गए से अव्यवहार्य विषय तो व्यवहार नहीं किया जा सकता है टीका में अभिधानम वाघ अभिधेय मनस तो ये सारे अभिधेय मन ही है घट पट नदी पर्वत जितना है सब मनो ही है तो क्यों टीका में कहते हैं चित्त अतिरिक्त अर्थ अभाव अभिधाष्य मान चित्त से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं ऐसा आगे कहा जाएगा तो ये जितने जागे सारे पदार्थ है वो चित्त ही है ये मनोदृश्य मिदम सर्व यंच मनी भावे द्वैतम न उपलब्धेते थे ऐसे आगे कहेंगे ये जो जगत है वो सब मनोदृश्य मन चलने से ही ये सब है मन नहीं है तो ये कुछ पदार्थ नहीं है इसलिए चित्त अतिरिक्त अर्थ का अभाव ये अभिधाष्य मनवात् आगे कह कहा जाने वाला है लिट का प्रयोग अभिधा मानवात् तयोर मूलाध्यान क्षय क्षीणवात् हेतु तयो हो तयो अर्थात तो वांग मनसो मूला ज्ञान जब क्षय हो जाएगा ये दोनों भी हो जाएंगे क्षीर्ण अर्थात नाश हो जाएंगे यहाँ तो जब मूला ज्ञान नहीं रहेगा ये दोनों भी नहीं रहेंगे इति हेतुअर्थ है हेतु दे दिया कि टीका में दिया था क्षीणत्वात उसका ऊपर पंक्ति में ना ना क्षीणत्वात हेतु कहा न हेतु कहीं पंच में है केवल अभिधाय से वाण मन से और क्षीणत्वात अच्छा ये जो क्षीणत्वात भाष्य में दिया था ना तृतीय पंक्ति में इसी को कहते हैं अर्थात तो ये वाणी और मन ये दोनों का जो कारण है मूलाज्ञान ये मूला ज्ञान का क्षय हो जाने से वाणी मन दोनों क्षय हो जाएंगे तो जो क्षीणत्वात इस हेतु का अर्थ हो गया अव्यवहार्यश्चे आत्मा नास्तिया विकार जात विनाशावधिवत्मनो अवशेषा नव इतिहास पूर्वपक्ष का कहना है अगर आत्मा अव्यवहार्य है व्यवहार नहीं हो सकता है व्यवहार चार प्रकार के होता है अभिज्ञान, अभिवादन आनोपादान अर्थक्रियाकार अगर अभिज्ञा भी नहीं होगा अर्थात तो ज्ञान भी नहीं होगा घटो पटो नदी पर्वत ये हमारा ज्ञान हो जाता है यही एक व्यवहार हो गया अभिवजन आगे शब्द प्रयोग करते दिया घटो पटो नदी पर्वत ये द्वितीय व्यवहार तृतीय व्यवहार हान उपादन हम छोड़ दिए ले लिए ये हो गया तृतीय व्यवहार चतुर्थ अर्थ क्रिया घटो में जल है ना हमको अभी ज्ञान हो रहा है ना शब्द प्रयोग करते हैं ना उसको लेते हैं छोड़ते हैं किन्तु फिर भी ये कार्य कर रहा है हो गया कि अर्थ क्रिया कार्य तो हमारा प्रयोजन सिद्धि कर रहा है कि चार प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं आत्मा में ये चारों प्रकार की व्यवहार अगर नहीं है पूर्व पक्ष कह रहा है कि अव्यवहार्यश्चे अगर वो व्यवहार नहीं होगा तो नास्ति है वो आत्मा आत्मा फिर ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है इतने आशंक्य सिद्धांत कहता है कि विकार जात विनाश अवधि जो विकार जात है जात समूह सारे विकार का विनाश होगा ये विनाश का अवधि सीमा अर्थात ये कहाँ तक विनाश होंगे और किस में सब लय होंगे अवधिवे न आत्मनो अवशेषा आत्मा अवशेष रह जाएगा सब अपने में लय हो जाएगा पूरा जगत तो होने से मैवम नैवम नैवम अर्थात तो जो पूर्व पक्ष कहा था आत्मा नास्ती एवं सिद्धांत कहता है कि न एवं आत्मा नास्ती ऐसा नहीं है भाष्य में प्रपंचोपमह शिव अद्वैत संवृत एव यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार स्त्री मात्र त्रिपाद आत्मा एवं प्रपंच उपशम इसके लिए टीका में कहते हैं अच्छा ये हो गया कि प्रपंच का जहां अवशेष रहेगा प्रपंच लय होने से जो अवशेष रह जाएगा जा, यही प्रपंच का उपशम प्रपंचमो यशिन जिसमें कहने से वही अधिष्ठान हो गया अवधि अवधि अर्थात सीमा उसका अंत जिसमें ये जाकर के लय होगा आगे द्वितीय पद भाष्य में शिव उसके लिए कहते हैं टीका में सर्व तर्व अन्य अभावलक्षित परमंद सूचयती तार चा नव टिप्पणी प्रत्येक अभिन्न ओंकार ये जो प्रत्येक अभिन्न ओंकार है प्रत्येक अभिन्न ओंकार अर्थात रजु अभिन्न सर्प वास्तविक एक ही है ओंकार कुछ अलग पदार्थ नहीं है वो प्रत्येक ही है वो सर्व अनर्थ अभाव से उपलक्षित है सारे अनर्थ का अभाव किंतु अभाव उसमें है ऐसा नहीं है क्योंकि अगर अभाव उसमें आएगा एक है प्रत्येगात्मा और उसमें एक अभाव दो हो जाएगा इसलिए कहते हैं अभाव से उपलक्षित है उपलक्षण जो होता है वो लक्ष्य का अंश नहीं होता है जैसे काक देव दत्त देवदत्त का जो गृह है वो काको उसका अवयव है क्या नहीं, नहीं है तो उसको उपलक्षण कहते हैं बता देगा क्योंकि तो उसका अंग नहीं होगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं सर्व अनर्थ का अभाव से उपलक्षित तो होता है आत्मा और वो परमानंद रूप है परमानंद तो है न परवसानम सूचयति। तो परमानंद रूप है इसको भाष्य में कहा गया शिव आज यहाँ तक पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण पूर्णम दस्ते पूर्णमता